मैत्रयण्योपनिषत् सहस्रनामूल खलु आत्मा ईशान शंभुर्भव रुद्र प्रजापतिर्श्वशीघ्रन गर्भ सत्यम प्राणो हंस शास्ता विष्णुनायणर्क सबता धाता विधाता, सम्राट इंद्र इंदुरीज्ञासी मैत्रोपनिषद सहस्रनाम का मूल यही आत्मा सचमुच ईशान विश्व का स्वामी शंभु कल्याणकरी रुद्र संहारकर्ता प्रजापति विश्वनिर्माता हिरण्य सत्य प्राण हंस शास्ता विष्णु नारायण प्रकाशमान प्रेरक धाता उत्पन्नकर्ता सम्राट इंद्र और चंद्र है इसे जानने की इच्छा करे इसकी खोज करे सर्वभूतेभ्य अभयम दत्वा अथ ब उपलब्धेत को अभय देकर अरण्य में जाकर इंद्रियों के विषयों को मन से बाहर निकालकर अपने शरीर में से ही इसकी आत्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए योगे जिज्ञासा ऐसा परमात्मा अपरिमित अज अतर्को चिंत्य कृष्णक्षय एक जागृती योग पूर्वक जिज्ञासा यह परमात्मा अपरिमित अजन्मा अतर्क अचिन्त्य है सबका विश्व का लय होने पर भी यह अकेला जागृत रहता है तत्प्रयोग कल्प प्राणायाम प्रत्याहारो ध्यान धारणा तर्क समाधि योग पूर्वक जिज्ञासा उसके प्रयोग की विधि इस प्रकार है प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तर्क और समाधि ऐसा यह सरंग योग है एवं भी आह अचित्त चित्त मध्यस्थम अचिंत गुह्यम उत्तम तत्वित सत्य लिंगम निराश्रय यही आगे के श्लोको में कहा गया है जो अचित्त चित्तातीत चिंत मध्यस्थ अचिंत गुह्य और उत्तम है वहाँ चित्त को रखे तब वह शुक्ष और निराश्रय यानी निराधार होता है अर्थात नहिमवत होता होता है, है, है। अर्थात के साथ में पाता ना तथ सर्वभाव परित्याग योग इत्याधीय प्राण और मन का एकत्व वैसे ही इंद्रियों के सब भावों का त्याग या योग कहा गया है पर्वत मारिप्तम यहातमादी नियमद्विजा दोषाह दोषा नदाचन इससे जिस प्रकार जलते हुए पर्वत का पशु पक्षी कभी भी आश्रय नहीं लेते वैसे ही दोष कभी भी ब्रह्मवेत्ता का आश्रय नहीं लेते अर्था ब्रह्मवेत्ता को कभी भी दोषिपत्ति नहीं पंचक्त सवा ऐसा पंचधा, पंचधा आत्मा विभज्य निहित गुहाया मनोभय प्राणशरी भारूप सत्य संकल्प आकाशा पंचधा विभक्त वह यह आत्मा पांच प्रकार से विभाजित होकर हृदय रूपी गिहा में रहता है वह मनोमय प्राण शरीर, प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प और आकाश आत्मा, आकाश शरीर है कालश्च अकालेवावब्रह्मण रूपे कालश्च अकालश्च अथया प्रागादित अकाल लोकल अथ य आदित्या सकाल सकल काल और अकाल ब्रह्म के दो रूप है काल और अकाल जो सूर्य पूर्व का वह अकाल और अकल कलातीत है जो सूर्य से वह काल और सकल कलायुक्त है एवं भी आह कालह पंचत भूता रे सर्वादेव महात्म यस्में कालह यस्तम ये स वेद वेद आगे के श्लोक में कहा गया है सब प्राणियों का पचन काल करता है जिस महात्मा में इस काल का पचन होता है जिस महात्मा में इस काल का पचन होता है उसको जो जानता है वही वेद वेदता है शांत समृद्धम चेबाव खुद ज्योतिस्व रूप समृद्धम चेक अथ तस्य अन्नम् शांत और समृद्ध ब्रह्मज्योति के दो रूप है एक शांत और एक समृद्ध जो शांत रूप उसका आधार आकाश जो समृद्ध उसका आधार अन्न शब्द अशब्द्रह्मी अभी भी शब्दाशब्दे नशब्द तत्र ओम इति शब्द अरेन ऊर्धम उत्क्रांत अशब्दे निधन में स्वातंत्र लभते शब्द और अशब्द ध्यान करने योग्य दो ब्रह्म हैं। एक शब्द ब्रह्म दूसरा अशब्द ब्रह्म शब्द से ही अशब्द प्रकट किया जाता है उसमें से ओम शब्द ब्रह्म है उसके द्वारा ऊपर जाने वाला मृत्यु पाने वाला अशब्द में लीन होता है स्वातंत्र प्राप्त करता है उच्चते यस्मात उच्चारित कस् उच्य वैद्युत यस्त उच्चारिते तस्मात् विद्योत तस्मा एक उपासी तेजः इस ओंकार को वैद्युत बिजली के समान क्यों कहते हैं कारण उच्चार करते ही यह सारे शरीर को प्रकाशित करता है इसलिए ओम से ओंकार से इस तेज की उपासना करें स्तनवती भेदा स्तनवती तरु या ओमती स्त्रीपुण नपुंसके लिंगवती अथ अच्छा अग्निर्वायुरादित्य भास्वती अथ अच्छा ब्रह्म रुद्रो अधिपतिवती अतिपतिवती अथ गाप्यो दक्षिण आग्निराहवीय मुखवती अथ ऋग्यजुषाबे विज्ञानवती अथ भूर्भुवस्वी लोकवती अथ भूत हव्यम भविष्य कालवती अथ प्राणोग्नि सूर्य प्रतापवती अथ अन्नम आंद्रमा आती अथ बुद्धिहंकार चेतनवती अथ प्रणोपान प्रणव मात्राओं के विविध अर्थ इस परमात्मा की ओम यह शब्द में मूर्ति है स्त्री पुरुष नपुंसक यह यहािंगवती मूर्ति आदित्य, यह प्रकाशवती, ब्रह्मा, रुद्र विष्णु यह अधिपतिवती, गाप गावत्य दक्षिणाग्नि यह मुखवती, आह्वनीय यखवती ऋग्यजुषा यती भूर्भुव शोकवती भूतभव्य भविष्य कालवती, प्राण अग्नि, सूर्य, यह यतापवती अन्न उदक चंद्र यह आप्यायनती पोषणवती मन अहंकार यह चेतन वती, अपान व्यान यह प्राणवती इत ओम एता प्रस्तुता अर्चिता अर्पिता इसलिए ओम कहने से इन सब का स्तवन अर्चन और अर्पण हो जाता है विश्वभृत तड़ो विश्वृद्वीना तनुर्भगवत विष्णो जगित अन्नम प्राणो व अन्न रस मन प्राण से ज्ञान मनस आनंद विज्ञान से अन्नवान्णवान्मस्वान्ज्ञान आनंदवास्तव एवं वेद मूर्ति यह जो अन्न है वह भगवान विष्णु की विश्वभिद नामक तनु है प्राण अन्न का रस है मन प्राण का रस विज्ञान मन का रस और आनंद विज्ञान का रस है ऐसा जो जानता है वह अन्नवान प्राणवान मनस्थवान विज्ञानवान आनंदवान होता है